उन्होंने दिया और इस्तीफे में जब उन्होंने लिखा तो यही लिखा था कि इस तंत्र में मैं शामिल इसलिए नहीं हो सकता कि मेरी भारत माता की लूट के लिए ये तंत्र बना है और मैं मेरे देश को लूटूं ये मेरा दिल मुझे गवाही नहीं देता मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ रिजाइन किया बोरिया बिस्तर समेट के भारत वापस आ गये पिताजी के दिल आरोप वज्रपात हो गया की तो बेटे ने आईसीएस को लात मार दी